वहां चौल के भीतर गुंडों से लड़ते वक्त उसके माथे पर किसी ने रॉड से वार कर दिया था जिससे उसके माथे में काफी गहरी चोट लग गई थी उसके बाद उसे और अमित को गुंडों ने घेर भी बहुत पीटा था हालांकि अमित तो अभी सेफ है और वो ऑफिस में ही मौजूद है लेकिन सुदेश इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती था भले ही विक्रांत को दवा और टाका आदि लग चुका था और वो अभी बिल्कुल स्वस्थ था लेकिन फिर भी संगीता ने उस पर बराबर अपनी नजर बनाए रखी हुई थी यहाँ तक कि अगर विक्रांत टॉयलेट भी जा रहा था तो भी संगीता लगातार उसकी निगरानी कर रही थी कि कहीं ये इंटेरोगेशन रूम में पहुंचकर कोई हंगामा ना खड़ा कर दे अभी तक विक्रांत को जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रही थी उस तक अमित ही मैसेज करके पहुंचा रहा था अमित ने बताया कि पहले तो साजिद काफी देर तक होश में ही नहीं था फिर स्पेशल डॉक्टर को उसके लिए बुलवा कर रूम के भीतर ही उसका इलाज शुरू किया गया तब उसे हल्का होश आया तो वो पहले तो काफी डरा हुआ था कह रहा था की उसने साइकिल पर भूत देखा काफी देर तक वो भूत भूत चिल्लाता रहा लेकिन फिर जब डॉक्टर ने उसका थोड़ी देर तक ट्रीटमेंट किया तो फिर उसने थोड़ा बहुत बताना शुरू किया उसने कहा कि मुझे ज्यादा कुछ याद ही नहीं है अब तक साजिद ने जो पुलिस को सिर्फ इतना बताया था कि उस रात वो अपने दोस्तों के साथ क्लब में था और वहाँ उसने जमकर शराब पी थी थोड़ा बहुत ड्रग्स भी लिया था फिर क्लब ऐसी जब वो बाहर निकला तब उसे कुछ भी होश नहीं था और वो कहाँ जा रहा है उसके बाद जब उसे हल्का होश आया तो उसे एहसास हुआ की वो रोड के किनारे लेटा हुआ है और उसके हाथ में एक बैग था फिर उसकी नजर सामने पड़ी एक सफेद रंग की कार पर पड़ी जो कि ठीक उसके बगल में ही खड़ी थी जब साजिद ने खुद को इस हाल में देखा तो वो बहुत घबराया हुआ था यहाँ तक कि उसने उठकर ये देखने की भी हिम्मत नहीं की कि गाड़ी के भीतर कौन बैठा हुआ है और वो जिंदा भी है या नहीं साजिद बैग लेकर सीधे अपने घर की तरफ भाग गया घर पहुँच ज्यादा डर गया तब उसे लगा की मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ मुझे तुरंत कहीं छुप जाना चाहिए फिर उसने अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करके बताया कि वो कुछ दिनों के लिए छुपने जा रहा है उसने अपनी तुरंत ही साजिद के छिपने का इंतजाम चिंजपोकली में बने अपने चौल में कर दिया था वहाँ खालिद के काफी आदमी रहते थे उनसे उसने साजिद का ध्यान रखने के लिए भी कहा था साजिद अपने घर से सीधे उस चौल में पहुंच गया लेकिन वहां पर भी वो खुद को अनसेफ फील कर रहा था वो पूरी रात डर के मारे सो नहीं पाया था अगले दिन ही वहां से वो भागने की तैयारी कर रहा था वो अपना बैग लेकर वहां से भागने के लिए ही निकला था कि उसे चौल के गेट पर ही अमित ने देख लिया था और फिर विक्रांत और पुलिस की टीम पूरी उसके पीछे पड़ चुकी थी अभी तक पुलिस के पास जो इन्फॉर्मेशन थी उसके हिसाब ऐसी साजिद जिस तरह से अपनी रॉबरी की घटना को अंजाम देता था वो इस समय की सिचुएशन ऐसी बिल्कुल मैच कर रहा था साजिद ने अब तक हाईवे पे जितनी लूटपाट की है सब में वो इसी तरीके से काम करता है पहले वो रोड पर जाकर चुपचाप लेट जाता है और फिर जब कोई गाड़ी वाला रुककर उसे देखने की कोशिश करता है तो फिर उसके साथ लूटपाट करके भाग जाता है इस हिसाब से पुलिस ने अंदाजा लगाया कि उस दिन भी मंजू के साथ ऐसा ही हुआ रहा होगा साजिद क्लब ऐसी शराब और ड्रग्स के नशे में चूर होकर निकला होगा फिर वो अपने रोज के काम की तरह उस दिन भी लेट लूट करने के मकसद ऐसी रोड आरोप जाकर लेट गया होगा फिर जब मंजू अपनी गाड़ी रोककर उसका हाल जानने के लिए पहुंची होगी तब उसने मंजू के साथ शुरू कर दी होगी लेकिन मंजू ने भी उसका पूरा विरोध किया होगा इसी छीना झपटी में साजिद ने मंजू का मर्डर कर दिया होगा पुष्कर और चेतन ने ये कंफर्म कर दिया था कि साजिद ने ही मंजू का मर्डर किया के तौर आरोप साजिद का खून ऐसी सना हुआ कपड़ा चाकू चाकू में लगा फिंगर और फिर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज ये सब काफी था फिर भी पुलिस अभी और भी सबूत इकट्ठा करने की कोशिश में लगी हुई थी सबसे पहले तो एक पुलिस टीम को साजिद के घर भेजा गया और वहाँ से काफी चीजें बरामद की गई इसके बाद पुलिस की एक टीम को उस क्लब में भी भेजा गया जहाँ पर उस रात साजिद ने शराब और ड्रग्स ली थी उसके साथ और कौन कौन लोग थे उसे बाहर आते हुए किस किसने देखा था वो किस वक्त बाहर आया और उस घटना का कोई चश्मदीद गवाह है या नहीं ये सब पता करने के लिए पुलिस की एक पूरी टीम लगा दी गई साथ ही क्लब के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगालने का काम पुलिस ने शुरू कर दिया था उस सीसीटीवी फुटेज को देखकर पुलिस ये जानने की कोशिश करेगी कि उस रात क्लब से निकलते वक्त साजिद किस हालत में था क्या वो नशे के हालत में भी किसी का मर्डर करने का लायक था या नहीं विक्रांत को छोड़कर लगभग सभी पुलिस वालों को किसी न किसी काम में लगा दिया गया था विक्रांत को जान कहीं नहीं भेजा गया था भले ही उससे ये कहा गया था की तुम्हारी हेल्थ खराब है लेकिन ये बात विक्रांत भी समझ रहा था कि ये लोग इसलिए डरे हुए हैं कि कहीं वो जाकर खुद के लिए कोई मुसीबत ना खड़ी कर दे वैसे विक्रांत खुद भी इस इन्वेस्टिगेशन में इंटरेस्टेड नहीं था वो सिर्फ इतना ही जानना चाहता था कि क्या मंजू का मर्डर किडनैपिंग केस से जुड़ा हुआ है या नहीं अगर दोनों आपस में कनेक्टेड है तो फिर मंजू के मर्डर को पकड़ने के साथ ही उस किडनेपिंग केस के भी मुजरिम को पकड़ा जा सकता है विक्रांत इस बारे में सोच ही रहा था कि अचानक से उसके दिमाग में एक मैसेज है उसका आज का टास्क पूरा हो चुका था और सक्सेस रेट छियानवे प्रतिशत था जैसा कि विक्रांत पहले सोच रहा था कि उसे एक लाई डिटेक्टर मिल जाए इसलिए उसने बड़ी उत्सुकता से अदृश्य शक्ति द्वारा दिए गए टूल को चेक करने लगा उसे अदृश्य शक्ति द्वारा एक अदृश्य ब्रीदिंग डिवाइस दिया गया था इस टूल की मदद ऐसी वो किसी भी विषम परिस्थिति में दस मिनट तक ऑक्सीजन ले सकता है